युवकों के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव हमारी जाति और धर्म को व्यक्त करने के लिए एक हिंदू बहुत प्रचलित हो गया है वेदांत धर्म से मेरा क्या अभिप्राय है इसको समझाने के लिए इस हिंदू शब्द की किंचित व्याख्या करना आवश्यक है प्राचीन फारस देश निवासी सिंधु नृत के लिए हिंदू इस नाम का प्रयोग करते थे संस्कृत भाषा में जहाँ क्ष आता है प्राचीन फारसी भाषा में वही ह रूप में परिणित हो जाता है इसलिए सिंधु का हिंदू हो गया तुम सभी लोग जानते ही हो कि यूनानी लोग ह का उच्चारण नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने ह को छोड़ दिया और इस प्रकार हम इंडियन नाम से जाने गए प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ जो भी हो अब इस हिंदू शब्द के जो सिंधु नद के दूसरे किनारे के निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था कोई सार्थकता नहीं है क्योंकि सिंधु नदी के इस ओर रहने वाले सभी एक धर्म के मानने वाले नहीं है। इस समय हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई बौद्ध और जैन भी वास करते हैं हिंदू शब्द के व्यापक अर्थ के अनुसार इन सबको हिंदू कहना होगा किंतु धर्म के हिसाब से इन सब को हिंदू नहीं कहा जा सकता हमारा धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास भाव तथा अनुष्ठान और कर्मों का समष्टि स्वरूप है सब एक साँच मिला हुआ है किंतु यह कोई साधारण नियम से संगठित नहीं हुआ इसका कोई एक साधारण नाम भी नहीं है और न इसका कोई सच ही है कदाचित केवल एक यही विषय है जहाँ सारे संप्रदाय एक हैं कि हम सभी अपने शास्त्र वेदों का विश्वास करते हैं यह भी निश्चित है कि जो व्यक्ति वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता उसे अपने को हिंदू कहने का अधिकार नहीं है तुम जानते हो कि वेद दो भागों में विभक्त है कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में नाना प्रकार के याग यज्ञ और अनुष्ठान पद्धतियां हैं जिनका अधिकांश आजकल प्रचलित नहीं है ज्ञान में वेदों के आध्यात्मिक उपदेश लिपिबद्ध है वे उपनिषद अथवा वेदांत के नाम से परिचित हैं और द्वैतवादी विशिष्टा द्वैतवादी अथवा अद्वैतवादी समस्त दार्शनिकों और आचार्यों ने उनको ही उच्चतम प्रमाण कहकर स्वीकार किया है भारत के समस्त दर्शन और संप्रदायों को यह प्रमाणित करना होता है कि उसका दर्शन अथवा संप्रदाय उपनिषद रूपी नियु के ऊपर प्रतिष्ठित है यदि कोई ऐसा करने में समर्थ न हो सके तो वह दर्शन अथवा संप्रदाय धर्म विरुद्ध गिना जाता है इसलिए वर्तमान समय में समग्र भारत के हिंदुओं को यदि किसी साधारण नाम से परिचित करना हो तो उनको वेदांती अथवा वैदिक कहना उचित होगा मैं वेदांती धर्म और वेदांत इन दोनों शब्दों का व्यवहार सदा इसी अभिप्राय से करता हूँ